तो भाता क्या धातु तो है लूट लो कार में हो जाएगा किसूत से ग्ला धातु तो ये ताश ग होगा सेठ ना ग्लाता कितने स्थान पर कहा लिट लकार ग्लास से अति लोट लकार में धातु क्या है आ तो होगा नहीं गले अगर तिप सब शीत पर हो तो आत् आतो, आतो किसूते सुहा था लूट लीट में आधे उपदे से उपदेश अशीत शीत पर से आत् नहीं, नहीं होगा तो आई को अको पर रहते ऐसे वैसे अयाध्य क्या रूप बनेगा ग्लाय तू बोलो सर्ग कितने स्थान पर है नहीं लंग लकार में अगलायत कितना रूप में अंत में है मकार दो चार कैसे बताओ अकलायम और अकलायम दोनों में बराबर है तीन रुपये है बोलो फिर ये लगा किस में सब ल सौ लोग में किस लोकारे में नहीं पूछता हूँ सब में मैं क्या सौ लोकारे में कहा सौ <laughs> लोकारे में लगेगा बिदी में लगेगा आदित्योपदेश स्थिति क्या लगेगा बोलो ग्लाय कौन सा बोलता है <laughs> सा नहीं अब तो यही हो जाता है यह में सकार बोलता है ग्लाय कौन फिर स कर देता है फिर बोलो ग्लायत में आतो हो जाएगा क्या सूत्र आतोन से ग्ला तीप सब होगा नहीं, नहीं होगा या सूट होगा अतो ये नहीं। हो लगेगा नहीं। ग्लाने पर सूत्र लगेगा पहले आया था एयर लिंगी एयर लिंग लग जाएगा अर्ध धातु को कितलिंग पहले अर्ध धातु है किते है क्या से है आदा तो गो लग हम क्या कहते लगे नहीं क्यों नहीं लगे मदि में नहीं इसमें सूत्र है व्यस्य संयोग आदे नहीं नहीं संयगा रात वधा के किति लिंगी के अन्न संयुग अस्थ घूमस्तादिंगसूत्र पूर्वसूत्र है ये सूत्र सूत्र पूर्व है ये परसूत्र है तो घूम आस्था जिनको ये लिंगे में कह दिया उससे भिन्न कि नून से भिन्न सौ को नहीं लेना किसको लेना संयुक्त आदि होना चाहिए घूम आस्था अन्य हो और आदि में संयोग हो संयोग आधुर्य से संयुग आदि ऐसे धातु के आह कोई हो जाएगा वाह विकल्प से आर्धातु कितलिंग है तो यह आर्ध धातु कह किति तो आत्व तो किस पक्ष में होगा एक पक्ष में आत्व होगा आर्ध्यात्व तो पक्ष में या कि पक्ष में आधात्व तो कित पक्ष में आत्व भी होगा आत्व का एतत्व रहेगा एक, तो एक पक्ष में एतव तो तो होगा अन्य पक्ष में आत्व रहेगा दो रू बनेगा ग्लेयात और ग्लेयात ग्लेयात बोलो सकार का सवर्ण कहाँ नहीं होता सिप सिप दो कहा गया सकार क्या सूत्र सका ये सूत्र में विसर्ग है क्या विसर्ग है क्या प्रश्न है हम बोलो दूसरे पक्ष में क्या बनेगा ग्लायात बोलो तो क्या है गले, लूंग लकार में आत् हो जाएगा अगला सिच तकार इत से कहीं ईट हो गया सिच को ईट होगा ईट ती को अस्तित्व सिच अप्रत से ईट हो जाएगा बात तो सेट आने तो है आनेट है ईट किसुत होगा प्राप्त है स्विच को ईट प्राप्त है हैं? किसोत से उसका निषेध किस सूत्र से होगा हाँ ये सूत्र है यम रमन नमा तम सख्च एसाम सख सद्य सिच ईट सरस में पदेशु ऐसा सख् सहातों को सक हो जाएगा और इनसे पर सिच हो जाएगा धातुओं को शौक कहेंगे तो आध्या अंत टकीो अंत में होगा धातु के अंत में शौक रहेगा और उसी के आगे सिच को ईट हो जाएगा सिच को ईट हो गया और धातु को शक हो गया तो शक हुआ सिच को ईट हुआ अग्ला स आगे सिच को ईट आगे सिच आगे ईट ईटा ईट सूत्र से सिच का लोप होने पर अकस्मा दीर्घ होगा क्या बात लगेगा सिजा लो पे क्या सिज लो पीज लो पे सिज पर एकादश एकादश हो जाएगा एकादश होने पर सिज का समन होगा या नहीं और शख का समन होगा तो दो सकार है ना दो सौ कार में से सिच का लोप हो गया क्या उपनेगा अगला सी इसमें ईट रहता है ना ईट चला गया ईट का समान होता है हैं ईट का दोनों का दोनों का किसका सामान होता है और रसोई का नहीं होगा ई ई दोनों मिल करके सम हो गया हो गया क्या रो बनेगा आता माने के आता नहीं ताम में ताम में सिच होगा शक होगा सिच होगा ईटा ईट इत से सिच का लोप हो जाएगा ईटा ईट इत नहीं तो ईंट ईट इत भी नहीं लगेगा तो दो सकार का श्रवण हो जाएगा अगला सिस्टाम क्या बनेगा आधे से प्रत्यो लगेगा और स्तुत्व होगा तो किस ये से तो है प्रत्यय है प्रत्यय क्या प्रत्यय है सित्य का अवयव है प्रत्यय है उसमें एक में अवय भाव हो जाएगा सिज का एक कार लोप होता है ना सिज का उपदेश होना सी सकार होता है सिच है ना सीज के कार्य सत्व होता है ना अगला सिस्टम बोलो अगला सीट केवलम अगला सीट ंग लकार में आते होगा ईट होगा होगा कौन का ईट नहीं होगा तो क्या रू बनेगा अगला शियत आदेश पत्र लगेगा क्या रू बनेगा बोलो सख्य हो गया कि हरी कौटल्य में हा वा अगर हे अजंत हलंत है इधर तो सेठ आनेटे हैं कैसे पता चलता है उद... सेट में नहीं उदृत अंत श्लोक में नहीं श्लोक बोलो तो हम यही साथ बोलो प गुण के सूत्र से होगा सार तो लगे या गुण होने पर ऋ को क्या गुण होगा आ होता है सूत्र से होता है क्या रो बनेगा रती गुण कितने स्थान में होगा सौ स्थान पर और एक स्थान में गुण होगा लीट लगाने गुण होगा हाँ यहाँ अत्तो गुण कहाँ लगेगा जी जो अंतों पर क्या लगेगा क्या रूप बनेगा वरंती उत्तम पुरुष में क्या सूत्र लगे विशेष आप बोलो लकार में बारातीट धातु है लीट के, के आदेश किसूत होगा तीप को वारता, वारता, तीप ये सार्वधात्मिक या आध्यात्मिक है क्या नहीं होगा अब पीते पीत पीते। पीते है और तस जी कित हो जाएगा किसो तसे यहाँ संयोग या नहीं हैं? तो है कित होगा संयोग नहीं है आ वह का संयोग नहीं संयोग है नहीं संयोग है असह है संयोग तो है किंतु लीट के अव्यवतः पूर्व में संयोग नहीं इसे असहयोग लीट कित लग जाएगा की तो हो जाएगा हो जाएगा टिप सिप में भी विकित हो जाएगा टिप सिप में छोड़ छोड़कर बाकी कित है तो टिप में गुण हो जाएगा हुई हिर है द्वित द्वित होने के बाद क्या सूत्र लगे पूरा अभ्यास हो गया हलास आगे उरत क्या सूत्र पहले आया उरत आ होने पर अपहरण से उत पहले ही जाएगा फिर हिसेसो हो जाएगा हार रही अभ्यास में कोश हो जाएगा फिर अभ्यास चर्च ज ह्री अग्रे अणल अगर अग्रणल है ना वृद्धि अच्छा के सूत्र से अच्छा यहाँ एक सूत्र प्राप्त है गुणोर्ति संयोगा ऋतचादेर्गुण ऋदंत संयोगादेरंग गुणो लिटि रिदंत तो हो तो आदि में संयोग हो तो लीट पर में गुण विधान करता है ये नल में तो अचौनी से वृद्धि प्राप्त थी किंतु सामान्य रूप से नल नीति मानकर करने की अपेक्षा लीट को मान कर के अल्पापेक्षा मंत्रंगे पहले हो जाएगा ये रिदंत विशेष विधान किया गया गुण पहले होने के बाद अतउधा से वृद्धि हो जाएगी हृत गुण होने से अर हो गया अतधा बुद्धि ज हुआ क्या बनेगा अतु सहने पर गुणा होगा कीत है ना नहीं गुण हो जाएगा ये विशेष विधान क्या कीत होने पर ही गुणा विदा हो जाएगा अतविदा लग जाएगा नहीं क्या बनेगा जहर जु उसमें थल आने पर ईट हुआ ना नहीं क्रा दिनियम से क्या रिदंत है करादि में आता है कि आटे में इसमें नहीं आने पर होना चाहिए इसमें नहीं आने पर होना चाहिए ना नहीं क्रादी नियम करादि आठ धातु में हिर धातु है नहीं उनसे गुणी होना, होना चाहिए होना चाहिए फिर निश्चित होगा कि सूत्र से हाँ ऋद अच्छा अचस्ताश्वत से निषेध होगा नित्य निषेध होने के बाद ऋतु भारद्वाज से प्राप्त होना चाहिए क्योंकि तो रिदंत को छोड़कर के रिदंत है तो भारद्वाज में भी प्राप्त हो तो तो हो नहीं होगा तो गुण ईट होगा नहीं हुआ तो थल में गुण होगा किसो से हाँ ऋत में गुण हो जाएगा क्या गुन तो क्यार बनेगा जब क्या बनेगा अथुस में जवाहरथु आगे उत्तम वर्ष में गुणा होने के बाद एक पक्ष में वृद्धि अनालुत्तम वाह जवाहर जवहर दो बन जाएगा वस वस में वाह माह में ईट होगा हैं कृषि भी के आठ को आ के इट होता है क्या रु बनेगा हाँ <laughs> बोलो बोलो बोलो ये धातु का हेला हुआ क्रिस्टन है डर के क्यों बोलते रूप बोलो जीट ज़वा। हो गया लूट में किस है था वर्ता ईट होगा बोलो लेट लकार प्राप्त है आधा तु को सीट बुला दे नहीं? आधातु सीट बड़ा दे प्राप्त है इसमें संदेह होता है न प्राप्त है निषेध कौन करेगा तो निषेध करने क्या सूत्र निषेध होने के बाद ये सूत्र है हो से। हो से। रितो सेठ हन धातु को अंधा तो से पर श्या हो हो जाएगा श्या इटे हो जाएगा गुण हो जाएगा आदेश प्रत्येहती क्या मानेगा बोलो रो बोलो या नहीं बोलो पुतक ढूंढते क्या रूबर आगे कौन सा लगा रहे लोटे में क्या मानेगा बोलो आस लेंगे में ये आंसू टी तो कहते है किसते तो क्या सूत्र गुना होगा तो सूत्र से गुना होगा ना नहीं कौन इसे करेगा यहाँ विधान करने सूत्र है गुणोर्ति संयोगाद्यो अर्थ है संयोगादेदंत गुण सदा यादव के लिंगी च हो। और संयोग तो गुण हो जाएगा। संयोगादे होकर होना चाहिए। गुण होगा यक पर हो सार्वधातु के यक सूत्र आ गया यक होता है यादा यक में कीते कीत गुण होगा याद आधातु के लिंगचर तो यहाँ यह आदि है यकर आदि है आध धातु के लिंग लकार है हाँ तो यहाँ गुण हो जाएगा तो और हो जाएगा हुआ रियात क्या मानेगा बोलो लुंग लकार में स्विच होगा कि सूत्र से चिली कहाँ से आएगा लूंग लग रहा किस सूत्र से होता है कैसे तो और कोई सूत्र है मांगिए लूंग और होगा देर में करते है किस तरह से निषेध किस सूत्र से होगा यहाँ गुण प्राप्त गुण प्राप्त है सार्वजाद सूत्र से है निषेध कोई करेगा कि निषेध करेगा की ते अंकित कितनी है निषेध नहीं करेगा किंतु उसको बात करेगा उसका अपवाद है यहाँ क्या सूत्र हो शि वृद्धि ही पर पहले आया है शिक्षा है तत्व में वृद्धि हो जाएगी अभार शीत क्या मानेगा आदेश प्रत्यय हो जाएगा अभार के बाद है ताम में आभार स्टाम हो जाएगा सत्व आदेश प्रत्यु स्टुत्व हो जाएगा क्या मानेगा बोलो अभार होगा आहुआर बोलो आधा तो क्या लीटर कर देखा पहले परीक्षा हो गई थी क्या बोल दो सो प्रथम पृष्ठ एक होने एक लिया एक रूपये लेख लोजा तुझ प्रथम पृष्ठ एक होने सौ लख्या ओम पूर्ण